एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा दोनों ही बहुत मदद करते थे। वो सारे काम करते जो उनके वालिद उनसे करने को कहते। पर मंजिला बच्चा एंडी पेंटिंग और ड्राइंग के अलावा कुछ नहीं सोचता और वो क्या ब क्या आपको ये पसंद आई बेशक मुझे पसंद आईं ठीक उसी तरह जैसे मैं उन दूसरी बिल्लियों को पसंद करता था जिनकी तुम तस्वीरें बनाते थे <laughs> देखो बेटा तुम्हें इन तमाम बिल्लियों की तस्वीरें बनाना बंद बन करना होगा पर अब्बा मैं उन्हें बस लुफ्त उठाने के लिए नहीं बनाता हूं मैंने बहुत से दूसरे अब्बा एंडी से बहुत नाराज हो गए। एंडी, मैं चाहता हूं कि तुम खेत में मेरी मदद करो, और तुम हो कि मेरी मदद करते ही नहीं। अगली मर्तबा अगर मैंने तुम्हें बिल्लियां बनाते देखा, तो मैं तुम्हें गांव के बाहर उस फकीर के पास भेज दूँगा। क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अरे, तुम अब आओ आलू उठाने में मेरी मदद करो। बेचारे एंडी को खेत में काम करना पसंद नहीं था। वो सिर्फ बिल्लियों की तस्वीर बनाने के मुतालिक ही सोचता था। जहां कहीं भी वो देखता, उसे बस बिल्लियां ही नजर आती एक दिन एंडी के अब्बा उसे खोजते हुए आए, जो लगता था कहीं गायब हो गया था। ओह, ये लड� जब वो खेत से जा रहे थे, तो उन्होंने एंडी को एक हॉफ सी दिखने वाली बिल्ली के साथ बैठकर खेलते हुए देखा। ओ, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंडी मेरे बच्चे, कल हमें जरूर उस फकीर के पास जाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो तुम्हें क्या सिखा सकता है, क्योंकि बिल्लियों की तस्वीर बना� पर एंडी के वालिद ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो एंडी से बिल्लियों की तस्वीरों की मुसब्बिरी बंद करवाएंगे। तो बाद में उस दिन वो दोनों बूढ़े फकीर से मिलने गए। बूढ़े फकीर ने उनकी अगवानी की और पूछा कि वो वहां क्यों आए हैं? खैर आप देखें मेरे अब्बा मुझे पसंद नहीं करते क्यों कि मैं इसे पसंद नहीं करता। मेरा लड़का एंडी जो यहां है कोई ढंग का काम नहीं करता जो इसके जैसे ताकतवर लड़के को करना चाहिए। फिर तो फिर वो क्या करता है? मुझसे वीरी करता है और वो भी बिल्लियों की। सिर्फ उन मूँछों वाले अहमत बाँचिंदों की। अब्बा ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल अब ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। <laughs> एंडी ने फकीर को वो सब कुछ बता दिया जो उसने अपने वालिद को बताया था और ये सब सुनने के बाद फकीर एकदम संजीदा हो गया और ख्यालों में खो गया। बाद में वालिद ने उसे फकीर के पास छोड़ दिया। पुरे शख्स ने लड़के से मोहब्बत से गुफ्तगू की और उससे कुछ मुश्क لڑکے کو جو کچھ پڑھایا جاتا وہ اسے جلدی سے سیکھ لیتا اور بہت سے حکموں کو تابدادی سے بجا لاتا پر فقیر نے بھی غور کیا کہ لڑکا تعلیم کے دوران بھی بلیوں کی تصویر بنانا پسند کرتا تھا اور وہاں بھی بلیوں کی تصویر بناتا جہاں اسے بلیوں کی تصویر بیکول بھی نہیں بنانی چاہیے تھی فقیر نے لڑکے کے والد کو بلایا آپ کی بیٹے کو بلیوں کی تصویر بنانا پسند ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی एक रहमत जिससे वो छोटी-छोटी बिल्लियों से गुफ्तगू करता है ये कैसी रहमत? आपको मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं अगर आप नहीं चाहते पर सुनो जो मैं कह रहा हूँ तुमसे एंडी बहुत अरसा पहले मैंने एक बिल्ली का ख्वाब देखा था और अगले शहर का मेरे ख्याल से शायद दोनों का आपस पर आखरी सलाह याद रखना मेरी, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सुन लो। एक ही जगह पर बहुत सारी खौफनाक बिल्लियों की तस्वीरें बनाने से बाजारना होगा। एंडी बहुत कश्मकश में था। वो समझ नहीं पाया कि फकीर की इस आखरी सलाह के क्या मायने थे, पर उसने फकीर को शुक्रिया कहा और चला गया। हालांकि � वो चलता गया और जल्दी ही रात में शहर पहुंच गया। शहर बहुत खामोश लग रहा था। अजीब बात है, आसपास एक भी इंसान नहीं है और लगता है सारे घर बंद हैं। पता नहीं लोग यहां रहते भी हैं या नहीं। शहर दहशतजदा था एक बहुत ही बड़े शैतानी चूहे जो एक गाय से भी बड़ा था। � वो वापस आते और अंदर ही रहते, जब तक कि फिर से जाने का वक्त नहीं हो जाता। एंडी थोड़ा और आगे गया और एक बहुत बड़े घर के पास आया। वो घर बहुत ही खूबसूरत और लुभावना था कि एंडी उसमें जाने को मजबूर हो गया। ये वो घर था जिसमें लोग उस बड़े जिस्म वाले चूहे को खाना देते थे खाना खा लेने के बाद उसने जाना कि दीवारों की सतह हमवर और सफेद हैं। सफेद दीवार? इतनी बड़ी सफेद दीवार? मेरे जैसा इंसान यहां सिर्फ एक काम करना पसंद करेगा। तस्वीर बनाऊं। और उसने तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह उसने बहुत सी बिल्लियों की तस्वीरें दीवार पर बना दी। अब ठ पर इन सब तस्वीरों को बनाते-बनाते में थक गया हूँ. शायद मुझे कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए. पर एंडी बहुत देर तक नहीं सोया. यका यक किसी जानवर की गरजती आवाज ने उसे जगा दिया. कौन है? उसे गुर्राने की आवाजें सुनाई दी जो और ऊंची होती हुई और करीब आ रही थीं। एंडी सहम गया और अंदर जाकर एक संदूक में छिप गया। गुर्राने वाला जानवर घर में दाखिल हुआ और उसने इतना जोरदार शोर मचाया कि एंडी बुरी तरह से कांपने लगा। तभी वहां ऊंची बिल्लियों की आवाजें आने लगीं। बिल्लि� जानवर एक दूसरे से लड़े और แอนดี้ ने अपने कान बंद कर लिए ओह ये क्या हो रहा है घर जोरदार तरीके से कांप रहा था और ये ऊंची आवाज शहर के लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल लाई क्या वो कैसा शोर है चलो ऊपर चलकर देखें शायद कोई बहादुर आया है हमें उस चूहे देव से बचाने के लिए तो वो गए ये देखने के लिए कि वो अजीब सी आवाज क्या हो सकती थी। इस बीच वहाँ उस हवेली में लड़ाई अभी भी चल रही थी। एंडी थरथर कांप रहा था। ओह, ये क्या है? आखिर में लड़ाई रुकी और जब एंडी ने वो खामोशी सुनी तो उसने अपनी छुपने वाली जगह से बाहर झांक कर देखा और उसने देखा कि वो बड़ा जिस्म वाला चूहा हरा दिया गया है और फर्श पर गिरा पड़ा है बेहोश ओह यहाँ क्या हुआ? उसकी नजरें उसकी तस्वीरों पर पड़ीं और वहाँ उसने देखा कि उन ब तुमने उस शैतानी चुहे को खात्म कर दिया। हम इतने अरसे से इससे दशत ज़्यादा थे। ओ, शुक्रिया एरहम दिल अज़नबी। एंडी को इल्म नहीं था कि वो क्या कहे। वो इस हर वारदात से इतना हैरत ज़्यादा था। फिर वो समझ गया कि फकीर ने क्यों कहा था। एक ही जगह पर बहुत सी खौफनाक बिल्लियों की तस्� और फौरन ही एंडी ने शैतानी चूहे को खत्म कर दिया। ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। और जहां तक एंडी के वालिद का सवाल था, खैर एंडी की बहादुरी की खबर जल्दी ही उस तक भी पहुँच गई। मुझे इल्म था कि कोई वजह थी कि एंडी में वो खासियत थी। क्या तुम्हें उस पर नाज नहीं है? हाँ हाँ, मु اصل میں وہ تھوڑا شرمندہ تھے کہ انہوں نے پہلے کیوں اینڈی کو اپنے خوابوں کے پیچھے نہیں جانے دیا پر وہ خوش تھے کہ آخر اب ان کا بیٹا خوش ہے اور وہ کر رہا ہے جسے کرنے میں وہ ماہر تھا یعنی بلیوں کی تصویروں کی مصوری اینڈی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں بس وہی کرنا چاہیے جو ہمیں پسند ہے اور قدرت کوئی راستہ ڈھون لے گی اسے تلسمی بنانے کا